विलक्षणता को बता रहे हैं कार्य से भी विलक्षण होता है और कारण से भी आश्रय से विलक्षण होता है माया यह बात को दिखा रहे शक्ति जो है दोनों से लक्षण है ज्ञापन करा रहे हैं नृत्धि चिंता ईशा न निर्वचन इसकी टीका चले गए शक्तो पृथुत्वादि कार्य धर्मो नास्ती तो मृतिका में जो शक्ति थी उस शक्ति में कार्यकल धर्म नहीं है और शब्दादि का आश्रय धर्म व्यक्त थे शब्द आदि जो पृथ्वी का मृत्तिका का का धर्म है ना शब्द पांच गुण है उसके अंदर वो गुण भी शक्ति में नहीं है अत विलक्षण इसीलिए वो विलक्षण है ऐसे समझना चाहिए तरी साखी दृषि फिर किस प्रकार की अवश्य समझाओ थोड़ा जो यथा कथा यथा कथा हो जैसी तैसी है वो कैसी है हम मत पूछो जैसी तैसी है है है, वो? बड़ा मुश्किल यही बोलना पड़ता है सबके बारे में भी संसार हर चीज के बारे में किसी के बारे में के बारे कोई वर्णन हो ही नहीं सकता वास्तव में ऐसा ही है क्योंकि वैसा ही है कोई बोल नहीं सकती आप ऐसा भी नहीं वैसा भी नहीं कैसा भी नहीं है जैसे क्या कैसा है कि आप आज किसी आदमी को तय कर लो यदि बहुत अच्छा है बस उसके बाद माया का चाल ऐसे चलता है अगला है दिन आपके सर गड़बड़ होगा ये बहुत बुरा है ना एक्सपीरियंस है विश्रम का जो लोग हमको कहते हैं आप भगवान है मत कहो भाई आज भगवान बोल रहे चांडाल बोल दो कुछ मत कहो हम ऐसा है जैसे तैसे है वो ठीक है हम है वैसा है कुछ मत बोल जैसा भी है वो ठीक जैसा भी है है ना आज भगवान उनको पूजा करे तो कर जुता हो कोई कुछ आरोप लगा दोगे दुनिया ही ऐसी है ना इसे हमने सब नियम ही बनाए ना पूजा ना माला न पूजन लफड़ा ही लफड़ा है सब जुटे लोग हैं। आज पूजा करते कल कर गाली देते हैं दुनिया में सब ऐसे ही लोग है इसलिए आगे हमको हम तो माया स्वरूप ठीक है।, तो तो है माया तो है माया तो कार्य तो माया ये तो शरीर तो माया है मन भी माया है माया कोई भरोसा को नहीं कब ऐसा हो जाए कब वैसा हो जाए क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए अघटना पड़े माया हैं? तो कभी नहीं घटने वाले घटा के दिखा देती है इसका कोई भरोसा नहीं जो कहानी बताता हूँ ना मैं एक बार महात्मा थे बनारस की बात है तो महात्मा जी रोज नहाने जाते थे गंगा तो बड़ी एक श्रद्धा जग गई है वेश में वहाँ बनारेशाओं की नगरी वेशाओं की कमी नहीं बहुत वेश प्रसिद्ध राम सांध सीढ़ी सन्यासी बचे सुबह <laughs> <laughs> <laughs> सन्यास, से काशी राम राण सन्यासी चारों जब बचे सुबह से काशी इतने वहां पर भरपूर है सब गलियों में तो आपने देखा होगा सांसान भरे रहते हैं कब किसको लाख मार दे कब किसी भागे को बच के चलना पड़ता और रांड है और सीढ़ी पूरी गलियां गलियां पूरी सीढ़ी में और पत्थर ही है पुरानी थोड़ा सा पानी नहीं पड़ेगा एक तो एकदम फिसर होने लगता है बहुत ही खतरा हड्डी पड्डी टूट गया है बहुत के चलना पड़ता है सन्यास एक जमाने में था बहुत सन्यासी होते बांगते रहते दुनिया भर कब किसका ठग दे कोई गोरवान करेगा अच्छे संत थे वैश्या केंद्र से वैश्या केंद्र श्रद्धा के जी उनके प्रति वो जब सवेरे नहाने जाकर तब तो रास्ते में खड़े हो गए प्रणाम करके बोले महाराज लोग तो बताते बड़े सिद्ध महापुरुष महान संत हैं तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा कहते हैं लोग क्या वाक्य में आप महात्मा हैं वो पूछे सोच के बताऊंगा सोच समझ के फिर बताऊंगा ऐसा बोल के वो दूंगा दूसरा दिन पूछी, तब भी यही जवाब सोच के बताऊंगा दिन पूछी, रोज ऊपर से दर्शन करती थी वो नहाने जाते थे आवाज महात्मा मरने वाले हो गए पड़े बीमार तो भक्त लोग चारों तरफ थे शिष्य लोग उनको कहा वो विषय को बुला बुलाशनशिप तो <laughs> तो कोई कल्पना गुरु की आज्ञा है एक चेड़ा गया वो बुला, लिया। बुला के लिया बुला के लाया तो सामने खड़ी है देखो अब मैं गारंटी से कह सकता हूँ अब मैं गारंटी से कह सकता हूँ मैं महात्मा था महात्मा हूं और महात्मा अब तुम क्या दुनिया की कोई भी सुंदर स्त्री कर भी ले तो मेरे को वाला नहीं। नहीं। नहीं जा रहे अब तो सारी इंद्री ढीली पड़ गई है अब दो चार छान में घंटे पर मर जाएगा शरीर इसलिए गारंटी से बोल सकता हूँ माया मेरे को बिगाड़ नहीं सकती इस तरह से माया पर को कोई भरोसा नहीं किस उम्र में पलट मार दे नब्बे नब्बे उमर के बुड्ढे लोग फ है ऐसी घटनाएं सुनने को मिलता है इसलिए महात्मा कह की कोई गारंटी नहीं महात्मा हम कहीं नहीं बोल रहा महात्मा है हम है या नहीं हो तो मरने वक्त पता चलेगा कि महात्मा या नहीं क्या पता कब बीच में माया फसल दे फसा दे। मित्र जैसे आदमी फसल गया मेहनत आ सामने तो सारा उनका तपस्या भंग हो गया ब्रह्मचर्य नष्ट तो ये कल युगी आदमी का क्या भरोसा है इसलिए ये अपने आप घमंड नहीं करना है कि हम ब्रह्मचारी हैं, ये महात्मा है ये है वो है कोई कहता भी है तो बोलना है गाली दे रहा है चुप रहो भाई मत बोलो जो है तो ठीक है क्योंकि शक्ति जो माया है ना वो कैसी है यथाता था, था जवाब क्यों जैसी तैसी है कोई भरोसा है उसका कैसी है वो यथात तो और स्पष्ट करते स्पष्ट अतएव ही अचिंत्या एशा क्योंकि यह ऐसा शक्ति अचिंत्या है उसके बारे में कोई चिंतन कर बता नहीं सकते ऐसी है या वैसी है अचिंत्या ऐसा यथा कार्या हाँ आशर दस तो विलक्षण अतएव एशा अचिंत्या चिंतित अशक्य जिसलिए कार्य और आशर दोनों से हैं है इसलिए अचिंत्या चिंतन करने योग्य नहीं है चिंतन नहीं कर सकते हैं ऐसा कहते हो तब कहते हैं पूर्व से फिर उसका स्वरूप अचिंत्य स्वरूप ही कहू शक्तिवरूप अचिन्तम शक्ति है? लक्षण स्वरूप अचिंत सश्य न निर्वचनीय निर्वचन हो सकता है अचिंत्य निर्वचने अभेदेन अचिंतवादीना वेकेण निर्वचन नाती है वो भेदन भी नहीं वर्णन कर सकते हैं, आभेदन भी वर्णन नहीं कर सकते अचिंतित तो रूप कर सकते नहीं ये आने के न प्रकार में जिस किसी भी प्रकार से आप उसका वर्णन कर ही नहीं सकते ऐसी होती माया कोई भरोसा नहीं सब कुछ ठीक रहता है सेकंड में उलट पलट हो जाता है है ना नई बहू आई घर में सब ठीक था बहुत पसंद लो है लोग खुश हैं बढ़िया काम कर रही सब नहीं है नहीं बहु आती सारा काम करती है घर के हाँ ऐसे भी काम कर रही सब घर वालों को जेल पहुंचा दिए <laughs> पुलिस स्टेशन पहुंचना पड़ा ससुर को वो क्या गी? वो घर से गई तो गई पास में नहीं आस पड़ोस में किसी के पास गई होगी उसने देख कपड़े फाट फोड लिया पुलिस स्टेशन कंप्लेंट कर दिया मेरे को ससुर पति सब पिटाई करते दहेज <laughs> कर कर के लिए भेंट करते पुलिस आई अलर्ट करके देवे ले गए तो सबके सामने दे अब जैसे छुड़ा करके सब आ गए आने को तो उसे पूछे अरे हमने तुमको कुछ बोला भी नहीं पिटना तो दूर की बात है तुमने ऐसे कैसे किया नाटक वो कहते नाटक इसलिए जिनमें दोबारा आप नहीं करेंगे <laughs> क्या पता नहीं तो आप जो देख परेशान करते आप पिटाई करते इसे पहले से मैंने ऐसा नाटक कर दिया ताकि कभी आप स्वप्न में भी नहीं सोचोगे हमको तंग करने का पूरे से कान पकड़ ले रहा माया ऐसे नाम रख दीजिए महा माया के सारे बहु महामाया है सारे पुरुष भी महामाया माया कई कार्य पुरुष हो सब माया ही है। भेदे ना भेदे न चिंतित रहती यदि तभी कारण स्वरूप ना, ना तो हो वा, ना वास कारण स्वरूप से भिन्न शक्ति है आपने तो किया है कारण और कार्य स्वरूप से विलक्षण को शक्ति नाम की चीज है फिर वो कारण या कार्य जैसे वो भाषित होता है वैसे शक्ति क्यों नहीं भाषित नहीं हो तरी कारण स्वरूपम सा स्वरूप सात भाषते क्यों नहीं भाषित होता क्या कार्योत्पत्ते पुरा इत्यापत्ति पुराशक् निगूढ़ा मृद्यवस्थित कुराकार्योत्पत्ति से पहले वह शक्ति छिपी हुई रहती है पता नहीं इस मिट्टी से क्या बनने वाला है कोई नहीं जान सकता उस मिट्टी से क्या बनेगा कुछ भी बन सकता है जैसे पत्थर पड़ा है, पता नहीं कौन सी मूर्ति बनेगी जिसकी दुकान में है, वो उसको भी मालूम नहीं इस पत्थर में क्या बनेगा मूर्तिकारों को देखा बड़ा विचित्र वो आप जो फोटो देंगे ना वो तो फोटो लेके सामने खड़े हो जाए पत्थर फोटो दे देखेंगे पत्थर को देखेंगे फोटो घंटा एक एक असली कलाकार जो होता है हमने देखा तो गजब तीन दिन लग गया उसको पत्थर चुनने में हम लोग छोटे महाराज का मूर्ति बनवाने गए थे जयपुर तीन दिन तक वो निर्णय नहीं ले पाया ये इसमें लगता तो है बन जाएगा लेकिन थोड़ा गड़बड़ ऐसे करते करते तीन दिन के बाद एक पत्थर घोड़ा इसमें तो बनेगा लेकिन पत्थर में थोड़ा कमी है कोई पत्थर ही नहीं पूरी तीन मंजिल चार मंजिल है पूरी बड़े बड़े पत्थर खावा है एक एक के सामने खड़ा होता था पत्थर में देखता था मूर्ति बनेगा मूर्ति उसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है उसको उसमें दिखाई देना चाहिए पत्थर में मूर्ति तभी शुरू करेगा पता नहीं किस पत्र में कौन सी है। है? तो बन नहीं नहीं। क्या बनना है क्या, क्या मालम मिट्टी है तैयार तो पिंड बना के रख दिया अब कुल की खोपड़ी उसमें जो उसको दिखेगा उसे वही बना डाले इस तरह से आगे में चावल पड़ा हुआ है क्या पता उस चावल से भात बनना है कि खीर बनना है कि पुलाव बनना है कि क्या बनना है है चावल लेकिन उसमें खीर बनने की भी शक्ति है नहीं है पुलाव बनने की भी शक्ति है साधारण भात बनने की भी शक्ति है लेमन राइस बनने का भी शक्ति है या पीस पास करके इडली बनने का भी शक्ति है कुछ भी बनने का भी शक्ति है जो चाव बना सकते हो कोई निर्णय है कि अमुखी है कोई निर्णय नहीं जब तक बनेगा नहीं कोई निर्णय नहीं इसे कहते हैं छिपी कहा मृदी अवस्थित मृत्यु का में छिपी हुए अनिव्यक्त रूपे अवस्थित रहती हुई रहती है हमेशा कुड़ाल आदि सहाय ना सहायता के, के माध्यम निमित से निमित्त कारणों की वजह से विकार आकार होता है घटाधि घटाधिका वही शक्ति मृतिका देती है घटाधिकार्य उत्पत्ति पूर्व मृतिका में वाली जो शक्ति है वह घटाधिकार्य उत्पत्ति से पहले मृदि उसी मृतिका में निगुड़ा अवतिष्ठ वे अतो नाव भाषे एकदम रहस्यपूर्ण रूपे न अनुभिव्यक्त अवस्थाओं में छिपी हुई बैठी हुई है निगूढ़ में नो अत्यंत निगूढ़ है फिर बाद में भी कुछ भी उसने व्यापार करोगे व्यवहार करोगे तो इसे कोई कार्य पैदा नहीं होना चाहिए यदि ऐसा आशंका करते हो तो कहते नहीं है। अनविव्यक्त्या नवनीता दे वैदिक दृष्टांत दे दिया अभी ना चांद में चांद प्रसन्न में दही में क्या है छिपा हुआ है मक्खन लय उसको मत दिया तो छिपा हुआ मक्खन प्रकट हो गया उसी मृतिका में वह शक्ति जाना अभिव्यक्त है ये कुलाल उसके साथ व्यवहार करेगा और तो अब अभिव्यक्त हो जाएगा वही कह रहे हैं अनिव्यक्त्या नवनीता दे मंथनादिना मथनादिना मथनादिनाथनादि के के द्वारा जैसे अभिव्यक्त हो जाता है उसी प्रकार से कुला व्यापारे न कुला व्यापार के द्वारा सस्या वह शक्ति विकाराकार में अभिव्यक्त हो जाएगी इत्या कुला आदि शब्द ना दंड चक्र आदि क्रियंत है चलो क्या करेगा दंड विचय चक्र विचय सारे व्यवहारियां सही है कारण्त शक्ति कार्य सत्व कार्य कारणों न कुत उसे कारण से अतिरिक्त शक्ति शक्ति ही कार्य सत्वे सर से शक्ति कार्य से सत्वे कार्य और भेदो कारण से भिन्न जो शक्ति है उस शक्ति का भी आप कार्य देख रहे हो शक्ति कैसी है कारण से भिन्न कारण से भिन्न होता हुआ कारण में रहने वाली वह शक्ति का आपने क्या देखा कार्य को देखा अतएव आप सत्वे कार्य कारणों नकुतो भाषते कार्य और कारण का भेद क्यों नहीं भाषित होता इत्याशं भेद प्रतीति हे तो विचार से भावार अरे भेद तो है लेकिन विवेक कहा है आपको तो भेद की प्रती आसानी से हो जाता ले दिन लेकिन आपके अंदर विचार विवेक नहीं होने से आप भेद प्रतीत नहीं होता स्पष्ट नहीं होता है चित्र पट से भिन्न है लेकिन अभिन्न प्रतीत होता है कि पट को अपने लपेट दिया तो चित्र भी लपेट गया। पट को ले आते तो चित्र भी शादी में आ जाता है लगता है पट और चित्र अभिन्न है।, है वो भिन्न उसमें कल्पित है वो। विवेकी पुरुष समझता है वास्तविक पट ही सत्य है यह सारा चित्र कल्पित मिथ्या है से विवेकी समझ सकता है माया और माया का है है भिन्नत्व न न जान सकता है। इसे कहते हैं विचार का अभाव भाव विचारृथुवादी विकारात स्पर्शादींचाप मृत्ति का एक विचार विकला विचार निकला विचार रहता जना विचार से रहित जो लोग है ना वे क्या कहते हैं घट बोल देते किसको दोनों के मिलन को क्या पृथुत्वादि विकारांतम पृथुत्वादि जो विकार है और स्पर्शाधीन छापे मृत्यु स्पर्शादि वाली जो मृत्यु दोनों को मिला करके आपने घट कर दिया पृथुत्वादि विकारम तम ऐसे नहीं है तम करके है करके नीचे दिखाया कार्य अविवे लोग कर क्या रहे हैं प्रतिबुद्धि कार्य को और श्रसाद गुणरूपा कारण को करणभूता मृतिका कारण मृतिका को अविचारत एक विचार एक विवेकहीन होकर दोनों को एकीकरण कर दिया मिला करके घट इत्याचर्चित है कारण और कार्य जो विकार का विशेषता दोनों विशेष को कर दिया इसलिए मानते है मृतिका का और घट का खुद का सारा मिलाकर कार्य और कारण को मिला करके अपने एक नया नाम रख दिया घटार विखारृतिका ये आपने कैसे निर्णय लिया? ये दी जा रही है, वो है। वो के घट व्यवहारूल जो भी हो रहा है अर्थ क्रियाकारितम, ये सारी चीजें अविचारूलक है ये आपने कैसे निश्चय ले लिया पूर्व घटना पश्चात् पश्चात प्रतिबुदना ही कुंभता कुड़ाल के व्यापार से पहले जो वृत्ति का पिंड रूप दिख था वो तो घट नहीं है ना सब नो घट वो घट नो वो घट नहीं है पश्चात् तो बाद में प्रतिबुद्धनादिमे मत्वे, प्रतिबुद्धनादिम मत्वे आ गया जब तब उस क्या कर दिया कुंभता युक्ता कुंभता क्या संज्ञा को प्रो उचित ही है कुड़ाल व्यापार पूर्व भावी नो मृदंश से व्यापार से पूर्व भावी जो मृदंश है वो क्या है वो आघट है घट नहीं है उसे घटत व्यवहार उसे घटत व्यवहार कर दिया है? मिट्टी अवस्था में भी क्या बोल देते हैं ये घड़ा है सोना बड़ा है वो सोने को आभूषण बोल देते हैं, पता है आभूषण बनना है। भावी कारी को देखते हुए पहले का कई बार प्रयोग कर देते हैं। लोग बारे में होते उल्टा भी होता है कार्य बन गया तो कारण संज्ञा ही प्रयोग हो रहा है अब ये चावल अरे चावल का है भात तो बन गया वो लेकिन भात कौन परोसता है सब चावल परोसते हैं ना लोग क्या चावल चावल राम चावल राम अरे चावल राम नहीं भात राम भात राम बोलना चाहिए अब तो भात बन गया वो चावल नहीं रह गया कार्य हो गया अभी कारण संग व्यवहार हो रहा है दाल राम दाल राम अब दाल कहा रह गया वो दाल तो पक गया अब तो सूप हो गया सूप राम बोलना चाहिए सूपों में समझ कर पकने के बाद और पकड़े बाद की संख्या को छोड़ दिया हम लोगों ने और कारण को ही प्रयोग कर रहे कारण कारण कई बार उल्टा होता है में कार्य का प्रयोग हो गया जब बना ही नहीं बाद में होने वाले पहले प्रयोग कर करूंगा और ऐसे तो लोग व्यवहार बहुत होता है अब क्या पैदा होगा क्या मालूम है बच्चा पहले स्वेटर कपड़ा सपड़ा सपन चाहते हैं अब बच्चा कब होगा क्या लड़का होगा लड़की होगा भगवान जी जो होगा यही सब मानते हैं औरतें कि वो लड़का ही होगा और लड़के के अनुसार सारा बना लेते हैं और लड़की हो जाए तो उसको वही बनाना पड़ता है क्या करें बन गए लड़के का बनना में आए तो क्या करे व्यवहार है कहते कारण तत्व तो जो है कारण अघट है मृत्यु का अघट है फिर उसे घटित तो निर्वहार रहते घट हो रहा है ये तो अविचार मूल तुम सित रूप में अविचार कोई संशय नहीं है घटतम घटत तो में पश्चातु अनंतरम के होता पश्चात की वाच्यता मानी जाती है तदुत्पत्ति घटशब्द प्रयोग है दर्शना उसकी उत्पत्ति वास्तव में घटशब्द प्रयोग देखने को मिलता है तो घट बोल दिया उत्पन्न के बाद भी घट बोल रहे हैं नष्ट होने के बाद भी घट नष्ट हो गया बोलते वार तो कर रहे हैं तो फिर पारमार्थिक घट से निर्वचनीय शक्ति कार्यतम अयुक्त जो घट है वो तो सत्यते रहे हैं हम पूर्व पक्षी कहता है इसीलिए जो घट कैसा है वो पारमार्थिक सत्य है उस पारमार्थिक घट का कारण आपने क्या कह दिया अनिर्वचनीय मिथ्या माया शक्ति हो सकता है अरे असत्य मिथ्या शक्ति से सत्य घटके से पैदा हो जाएगा शक्ति मिथ्या है उसे सत्य घट उत्पन्न नहीं हो सकता जो पैदा होगा वो भी असत्य ही होगा मिथ्या ही होगा तीसरे कहते हैं कि देखो कि पारमार्थिक घटस्य अनिर्वचनीय शक्ति कार्यत्वम अयुक्त पिता संख्य घट से पारमार्थिक घट का भी पारमार्थिक वास्तव में सिद्ध ही नहीं है घट में भी सत्यता नहीं है, तो है। समायादास जी, जी बड़े कट्टर थे किसी औरत को देखते नहीं वो जाकर बैठते थे पर्दा डालते थे वहां बाहर बैठेंगे औरतें कोई पूछना है तो बाहर से बोलेगी जवाब देते थे सामने कोई नहीं आ तो मीरा जी गई जब वृंदा में तुलसीदास जी गए थे तो मीरा जी आप पहुंची थी तो मीरा जी ने सोचा बड़े बहान संत हैं तब तो दर्शन करने जाते तुलसीदास जी के पास गई तो जो छेड़े लोग नो एंट्री बाहर बैठो उधर तो उसने परछा लिख दिया मीरा ने। एक कमी पुरुष कृष्ण के अलावा ये दूसरा पुरुष कहा जा जो भी पहला हुआ ऐसा माया का गारी है माया है, स्त्री है वो पुरुष का जाए कहा करके जो पढ़े तुलसी तो दास जी कहते वाक्य में तो साधारण नहीं है ज्ञानी पुरुष है तुरंत बाहर है उसके सांक प्रणाम कर ले। तो करने कौन लेता दी औरत लिखे तो साष्टा प्रणाम करने लगी वो भी प्रणाम करने लगी तब जब तब तो पता चले तो मेरा तो उसकी दृष्टि में भगवान कृष्ण के अलावा कोई दूसरा पुरुष ही नहीं एकमात्र चेतन वो पुरुष है वो कृष्ण ही है और कोई दूसरा ही नहीं बाकी माया का कार्य है ऐसे मानती तो सब क्या है माया स्त्री है तो सारा स्त्री है कोई पुरुष गुण तो नहीं है भी है। कारण ये मिठाई भग सत्य हो जाएगा सघटो न मृदो भिन्नो वियोगे सत्यनी क्षणाथ नाप्य भिन्न पुरा पिंड दशा मनोवेक्षणाथ बस ये माया मिध करें निर्वचनीता आकर्षित कर देखो किस घट को मृत्यु का भिन्न है ऐसा नहीं कर सकते और अभिन्न भी नहीं कर सकते अग्नि से भिन्न है कार्य से भिन्न है ये भी नहीं कह सकते भिन्न और अभिन्न दोनों नहीं होने का नाम यह अनवचनीय घट मृतिका से भिन्न नहीं है क्यों मिट्टी के, मिट्टी को निकाल दो तो घट बचेगा घटा नहीं इसके वियोग सती मृत्यु का वियोग कर दिया जाए तो घट का दर्शन ही नहीं होगा नापियान ना। इसमें मृतिका से घट घरे भी नहीं करते हो पुरा पिंड दशायानवेक्षण पिंड दिशा में क्या घट दिखाई दे रहा था नहीं था इसका मृत्यु अभिन्न होता तो मृतिका किसी भी दिशा में तो घट दिखना चाहिए ना मृतिका की हर एक दिशा में घट दिखाई देना चाहिए था यदि मृत्यु का घट अभिन्न होता तो इसे ज्ञापन हो गया कि मृत्यु का घटिन्न नहीं है क्योंकि उसी का नाम अनिर्वचनीय होता है वही सत्य है वही माया है अतः घट भी पारमार्थिक नहीं है यह भी अनिर्वचनीय है घटो मृदा पृथकृतिया दृष्टुम अशत्यता घट को मृतिका से अलग करके देखना संभव ही नहीं है न मृदो भिद्य अतएव मृतिका से भिन्न नहीं है ये भी नहीं कह सकते ना मृदेव अमृत से अभिन्न भी नहीं कह सकते पिंड अवस्था अनुपलब्ध मान पिंड अवस्था में उपलब्धि न होने से अतः शक्तिव अनिर्वचनीय घट तो शक्ति के समान इसलिए घट हो गया अनिर्वचनीय है फलितम्बाह तो ऐसे मान लिया आपने तो आप फलित कथन कर रहे हैं अतो अनिर्वचनीय शक्तिवत शक्ति अव्यक्त शक्ति व्यक्त घटना अतो अनिर्वचनीयोय इसलिए अंघट अनिर्वचनीय ये निष्कर्ष हो गया अतएव शक्तिजह तेना के इसी वजह से ये शक्ति से जन है वो भी शक्ति के समान ही है अंतर क्या है फिर शक्ति शक्ति शक्ति बोला करो सारी चीज को घटपटम क्यों नाम दे रहे हो कहते हैं अव्यक्त अवस्था का नाम एक नाम है शक्ति व्यक्त अवस्थाओं का अलग अलग अलग नाम हो जाता है बस इतना ही अंतर है अव्यक्त अवस्था में हर कार्य का एक ही संज्ञा है क्या शक्ति माया कोई भी कार्य हो शक्ति रूप में विद्यमान स्वरण में शक्ति रूप में विद्यमान रहता है इसे कहते हैं में अवस्था शक्ति शक्ति से नाम व्यक्त हो जाए जानेकों नामों को, नाम को धारण कर लेता है कार्योर उपयचनीय शक्ति कार्य चेत भेद शक्ति और कार्य दोनों ही अनिर्वचनीय है, प्रिय शक्ति है यह उसका कार्य है ऐसा भिद्यवहार कैसे हो गया अव्यक्त व्यक्त अवस्थाओं को लेकर के व्यवहार हो जाता है पूर्व अनिव्यक्त माया शक्ति ही पश्चात न प्रसिद्ध कहता है पहले माया जो शक्ति है वह अव्यक्त थी बाद में अभिव्यक्त हो जाती है ऐसे तो कोई प्रमाण ही नहीं है कहा आपने देखा इतने तो न प्रसिद्ध माया स्वरूप है इस प्रकार से कोई प्रसिद्ध माश्वर के, के लाभ नहीं होता है कहीं देखने वाले मिलता है इत्या संज्ञा कई सभी के अंदर हो रहा है आप के अंदर कौन सी शक्ति है आपको ही मालूम नहीं रहता है हा? बहुत सारी शक्तियां हैं और आप पता ही नहीं है अपने अंदर है वो इसीलिए आप अपने आप को जितना जानते उतने वाले ही मानते अपने आप को है ना जितनी शक्तियां आपके अंदर विद्यमान आपको जानकारी है उतनी शक्ति वाले आप अपने आप को मानते भी नहीं मानते एन उसके अलावा भी और बहुत सारी शक्तियां हैं छिपी हुई हैं और आपको पता ही नहीं है कि शक्ति है। तो अनंत रूपा है बस उनको जगाने की बात है जब जगाओगे तो सारी शक्तियां जग सकती हैं ये नहीं सारी शक्तियां जग सकती है हमने इसका प्रश्न सार में लिखा है ना कि जब मस्तिष्क के जो सारे केंद्र हैं आम आदमी के अंदर एक प्रतिशत भी जगा सूत्र योग पुस्तक है क्योंकि इस मस्तिष्क के अंदर 12 लाख को पावर ऑफ़ 500 12 लाख को 12 लाख से ही 500 बार गुणा करो 12 लाख इंटू बारह लाख इंटू बारह लाख इंटू बारह लाख इंटू बारह लाख 500 बार करो जितनी होगी वो संख्या उतनी शक्ति केंद्र इस खोपड़े के अंदर डेड ऑल सेल्स सेल्स है उतनी उतनी हैं, जैसे कंप्यूटर मालूम चिप्स चिप्स, चिप्स होते हैं, चिप्स। चिप्स है उतनी सारी, और एक-एक नवरात्र -एक में पूरे शक्तियों को नौ प्रकार का मान लेते हैं नौ प्रकार के मान के नुष्ठान होता है नौ भाव में बांट दिया पूरे इसको और एक एक भाव को जगाने के लिए एक एक देवी की पूजा उसका मान करके और एक एक भाव को जगाने के लिए क्रिया योगों में दो दो क्रियाएं हैं कुल अठारह क्रिया हो गई नौ अठारह एक एक केंद्र को जगाने के लिए नौ भाग और आम आदमी के अंदर लगभग एक प्रतिशत भी जगा हुआ नहीं है विशिष्ट बुद्धिमान बड़े स्मृति तेज सब तेज मानते हैं उनके अंदर दो प्रतिशत है बड़ी रुद्धि सिद्धि वाले जो होते हैं उनके अंदर चार से पांच प्रतिशत माना जाता है चार से पांच प्रतिशत और तो के देवता छोटे मोटे यहां जो रहते हैं यह सब देवताओं में जाकर दस और प्रतिशत किसी के अंदर जाकर लोक, ब्रह्मलोक में जाएंगे वहां ज्यादा है जैसे उत्कृष्ट लोकों में जाएंगे वैसे उनकी केंद्र शक्तियां शक्ति केंद्र जागृत रहते हैं और यह यही अच्छे दमेगी यही सारे शक्ति केंद्र जग जाए पूर्ण ज्ञान हो जाएगा उसे वो कते कुंड जागरण उसको जगाने के लिए सारे केंद्र बिंदु जितनी भी सारी शक्तियां जगती जानी चाहिए तब अंतिम विस्फोट वहां ये सब लिंक ऊपर से नीचे तक है ना यहाँ से तो क्या पूरा स्पेनल कार्ट यहाँ एक को पैक करेंगे एक स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ की कई चीजें खुल जाएंगी जैसे एक बटन एक सीरीज़ ऑफ बल्ब लगा हुआ जितनी भी हो सारे बल्ब को जला देता है वैसे सात केंद्र जो होते हैं हमारे चक्र एक एक को जगाने से उसके संबंधी जितने भी केंद्र यहाँ हो सारे जग जाते हैं जैसे सारे चक्र जग जाए अब पूरा मस्तिष्क विकसित हो गया पूरा मस्तृत हो गया इसी को होलोग्राम थीरी करते हैं होलोग्राम तो ये जो पद्धति है शास्त्री जो व्यवहार होता है तो शक्तियों को लेकर जब बात आई है कि अनंत शक्तियां और सारी शक्ति हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान हर कारण के अंदर विद्यमान है लेकिन हम जितने जानते चाहते उतने मात्र तो उसे लेना जान रहे हैं अपने अपनी क्षमता के अनुसार लेता है तीसरे कहते ये जो शक्ति है वह कार्यो तो से भिन्न होता हुआ वह ग्री हो सकता है शक्ति कार्य और निर्वचन शक्ति कार्य अभिव्यक्ति मात्र को लेकर और सभी के अंदर दे समझा देंगे आपको कौन सा अहिंद्र जलक मायावी को ले लो जादूगर जादूगर के पास जादू दिखाने की शक्ति है यानी लेको दिखाया जा रहा है वो आपके साथ में कोई आदमी जा रहा है कहीं सड़क है आपको पता नहीं आदमी क्या है जो साथ में चल रहा है पीछे पीछे जा रहा है आगे पीछे जा कहीं भी जा रहा हो मालूम रहता है क्या ट्रेन में आप बैठे हैं सामने आदमी बैठा हुआ है पता नहीं उसके अंदर क्या क्या सकते हैं क्या क्या नहीं जादूगर है कि चोर है कि ठग है कि बेईमान है कि महान सिद्ध पुरुष है कि ज्ञानी है क्या मालूम आपको बैठा है बैठा अपने वो यात्रा कर रहा भी बैठे आप यात्रा कई बार ऐसे होता है एक से विलक्षण सामने होते हैं मालूम है। है। है। ही नहीं अनुमान में छिपी हुई है, है, है दृष्टांत क्या करे इसमें ईंद्रजालिक जादूगर की शक्ति कार्यान्वय ही होती है कभी भाषित नहीं होता सबको स्वीकार करना पड़ता है इंद्रजालिक निष्ठा माया नुरा पश्चात गंधर्व से नोपेण व्यक्ति मत इंद्रजालिक निष्ठा पे माया ना इंद्रजालिक जादूगर है उसके अंदर में अनेक प्रकार की जात विखाने की शक्तियां विद्यमान है और सारी शक्तियों से किसी भी शक्ति आपको पहले अभिव्यक्त नहीं होता पश्चात बाद में जब गंधर्व नगर बना दिया सेना बना दिया दुनिया को बना के दिखा देता है जब बना के दिखाया तब व्यक्ति में अपने अभिव्यक्त होता हुआ दिखाई पड़ती अनुभव में आता है पूरा मणि हम लोग मणिमंत्रा पूर्व मणिमंत्रा प्रयोग करने से पहले विद्यमान शक्ति किसी को नहीं होता प्रयोग करने के बाद पता चलता है शक्ति कार्य से घटा देव शक्ति आधार से मृदालय सत्यत्व इत्य छात्रों की श्रोताओं है ना उसी वाले वाचन मृत्यु का श्रुति को ला रहे हैं शक्ति का कार्य घटा दी है वो अमृत है कि आधार जो मृत्यु का है वो सत्य है इस बात कथन करने वाली है शुर्थी। उस शुर्थी को छात्र की श्रुत अभीतम वो बात वहां भी कह दी गई है उसे यहाँ कथन कर रहे हैं अर्थ धनवाद एवं माया मयत्वता सत्यं चाब्रवीति विकारस्य अनृता अमृतात्मता